तथा सनातन धर्म के नाना आदि ग्रंथों से हम उसी धारा में प्रवाहित हैं जिसमें कभी गुरुकुल में छात्र हुआ करते थे एक लंबे अंतरालों में जब हमारी भाव और भावनाएं बदल गई तो ऋचाएं तो वही रही अर्थ बदलते चले गए अध्यात्म दर्शन जो फिलोसफी में आया तो एक नया सा कुछ बन गया जो बेमानी था जिसका कोई मतलब नहीं था भाव प्रधान जगत है भाव ही जीव को रूप देता है भाव ही संज्ञा बनता है जब भाव अंतर्मुखी होता है तो अमर आत्मा से जुड़ता है और यही भाव जब वाहि जगत में भागने लगता है तो अतृप्तियां इच्छाएं लिप्साएं भौतिकताएं और भटकाओं को वैसे ही बढ़ाता है जैसे अंतर्मुखी होकर भक्ति को बढ़ाता है कालांतर में जब हमारे सबके भाव बहिर्मुखी हो गए तो हमें लगा भौतिकताओं को बढ़ाते हुए भक्ति को भी बाहर किया जा सकता है ये नई फिलॉसफी आ गई और यहीं से सब कुछ भटकता चला गया यदि हम पुराने वेद के जो आधुनिक भाष्यकारों में नए पुराने सभी जो हैं आधुनिक ही हैं तो उन को देखें तो यही भूल उनसे हुई कि जो अध्यात्म दर्शन के ग्रंथ थे जो हमारे जीवन की अंतर्मुखी व्यवस्थाएं थी उन्हें वो भौतिकताओं की बगल में खड़ा करके भौतिकताओं को प्राथमिकता प्राथ, प्राथ देते हुए उन्हें गौण बना करके तथा कथित भक्ति भी चीन लेना चाहते इसी ने भटकाओं को जन्म दिया और हम सदा सदा के लिए अपनी ही अंतरात्मा से अपनी जड़ों से कट गए हमें याद नहीं है आज भी कि हमारी जड़ें बाहर नहीं हमारे भीतर हैं आज भी हम बैंकों में अपनी जगह खोजते हैं मकानों में खोजते हैं ना तो रिश्तों में खोजते हैं वाह्य जगत में खोजते हैं जबकि ये नितांत असत्य है उसमें कुछ भी सच नहीं है लेकिन बहिर्मुखी भाव और मनोवृत्तियों के कारण आज हम स्वरण को भी तो नहीं जान पाते हैं वही आज ब्रह्म सूत्र की सत्ताइसवां सूत्र है हमारे सामने ब्रह्म सूत्र का कहा उपदेश भेदाने ना उपदेश भेदाने पी चेना भयस्मिनप्य विरोधाथ ये सत्ताईसवां सूत्र है दो द्वार इससे पहले कहा था कि मेरी पहचान मेरी जड़ें, मेरी आत्मा में है ना? आकाश जो है वही मेरा जन्म स्थान है और आकाश के बिना मैं रह नहीं सकता तो इसलिए एक छोटे आकाश को क्षीर सागर को बना करके उसमें मैं जीवंत रह सकू उसी के लिए इस देह रूपी इस घर की कल्पना है जीवंत घर लेकिन मैं आकाश की पहचान हूं ब्रह्मा महाविष्णु के नाभि से प्रकट कमल परवास करते हुए ब्रह्मा की मानस संतति मैं चीव हूं तो आज कह रहे हैं कि उपदेश उपदेश इति अन्यत्र जो इसके से भेद करके भेद जगत को ही सामने रख के जो उपदेश दिए गए हैं ये सब जो है वस्तुतः स्थिति भेद है भेद नहीं है चीना अभ्या अस्मिन आप पे विरोधाथ उनको विरोध के रूप में नहीं लेना चाहिए और बात सही थी बहुत सब कह सकते हो कि स्वामी जी आपने में जब घर है तो ये मेरा घर ये मेरी बीबी ये मेरे बच्चे ये मेरा परिवार या आदमी कुत्ता ये बिल्ली क्या ये सब भेद नहीं है उसी की चर्चा कर रहे हैं छात्रों को हम पढ़ा रहे हैं कहा उपदेश जो पूर्ण हुआ है उससे भेद के जो उपदेश है यथा गृहस्थ धर्म मातृधर्म धर्म देश धर्म जाति धर्म पुत्र धर्म पुत्र प्रोत्तराधरित धर्म ये सब क्या है? तो धर्म नहीं है कहा ये जो भेद से दिखाई पड़ते हैं ये वस्तुतः भेद नहीं है ये उसी उपदेश के ही अंग है इसे भी समझना चाहिए कि यदि आत्मा ही मेरी जड़े हैं, तो ये घर ये परिवार ये समाज ये राजा ये प्रजा ये सब क्या है छात्र पूछते हैं अरे ये ब्रह्म सूत्र है आत्मसूत्र दे रहे हैं हम गुरुकुल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और वो बालक तेरह वर्ष के हैं वह सब आपके पूर्वज है आप उन्हीं की संतान हैं आज आप उन शब्दों को कुतर्कों में उछालते हैं लेकिन यहां तो ब्रह्म सूत्र स्वतः लेके चल रहा है मेरा कि आत्मा ही मेरा जनक है आत्मा ही मेरा सर्वस्व है आत्मा ही ब्रह्म की प्रतिष्ठा है ब्रह्मा विष्णु महेश का संपूर्ण रूप है घटगटवासी है और यही राम है यही कृष्ण है यही घटगटवासी लीरावतार है और ये अजर अमर अविनाशी इसी से शरीर उसके कोश सब कुछ बनता है और अपने अंतर की उन अवस्थाओं को पाने के लिए अपने अंतर में आत्मा के साथ संयुक्त होकर जीने के लिए वाहि जगत नाट्यशाला की औपचारिकता आपने देखा होगा नचने वाला व्यक्ति जो नर्तक नर्तकियां होते हैं उस साधारण बात भी करते हैं तो उनके भाव भंगमा नृत्य की मुद्राओं में ही रहते हैं शायर सरल बात भी करेगा तो उसका अंदाज शायराना ही रहेगा क्यों क्योंकि ऐसा सोचते हुए ऐसा करते हुए ऐसा अभ्यास करते हुए उनको आदत बन जाती है तो कहा कि जीवों को अपने अंतर के मंच तक लाने के लिए वाहि जगत लीला से पूर्व का अभ्यास रक्षशाला है रिहर्सल अब कोई बालक मंच पर रिहर्सल के लिए आया तो उसे पहले महीना दो महीना रिहर्सल कराई जाएगी नहीं मंच को उल्टा सीधा डायलर नहीं बोल देगा एक्शन भी गलत कर सकता है और यहां पॉन्टिंग नहीं होती है उसे सब कुछ का काम होता है तो जब तक वो रिहर्सल में पारंगत नहीं होगा क्या डायरेक्टर उसे मंच पर आना देगा और मंच हम सब के भीतर है बाहर रिहर्सल है जगत एक नाट्यशाला है हम सब उसके रंग कर्मी है किरदार हैं तो जो भी अभिनय हम बाहर कर रहे हैं वो जो भेद बाहर दिखते हैं वो इस अभेद तत्व को पाने के पूर्वाभ्यास हैं उनका अपना अलग से कोई अस्तित्व तो नहीं होता है आत्मा के हटते ही आंखों के उड़ते ही ना कोई पिता है ना भाई है ना पाप है न घर है न परिवार है ना बैंक है ना एफडी है, तो जानते हुए इस सत्य को जानो कि ये सब निमित्त जगत है निमित्त जगत रिहर्सल का की अवस्था है हम सबको यथा पात्रता निभानी है वाह्य जगत में उसमें पारंगत होना है जिससे आत्म जगत में हम आत्मा के निमित्त होकर बाहे जगत में सारी औपचारिकताओं का रिहर्सल कर सके जिससे आत्म जगत में मंच पर हमारा प्रवेश हो सके तो ये क्या है ये रिहर्सल का मंच है यहां सब कुछ करता हुआ भी न करता हुआ है यही अकर्तापन का श्रीमद भगवत गीता का भाव कहने लगे अब सब में एक ब्रह्म देखेंगे तो फिर सर्वी नहीं हो जाएगा नहीं तुमने अज्ञान के कारण ऐसा कहा है जो आत्मा तुम में है वही तुम्हारी पत्नी और माता में भी है परंतु व्यवहार जगत में व्यवहार भेद को उपदेश के विपरीत मत जानो वहां तुम्हें एक पति पत्नी के निमित धर्म की औपचारिकताओं को निमित धर्म को जी करके उसमें पारंगत होना है तो भीतर प्रवेश मिलेगा वाह्य जगत में तुम्हें माता और पुत्र की व्यवहारिकताओं को औपचारिकताओं को धर्म पूर्वक जीना है तो प्रवेश मिलेगा है ना तुम में पुत्र और पुत्री में भी तुम्हें उन औपचारिकताओं को निमित्त भाव को जीना है उसी पवित्रता के साथ तो प्रवेश मिलेगा इसी प्रकार राजा रंग प्राणी मात्र के प्रति तुम्हें उन्हीं औपचारिकताओं को यथाधारण जीना है तो भीतर प्रवेश मिलेगा तो भले एक आत्मा सब में है भले एक भाव सब में है लेकिन उनको यथा अपने को मांझने और परंगत करने के लिए मुझे हर भाव को धर्म पूर्वक शास्त्र पूर्वक जीते हुए इस अभेद तत्व को पाना है यह मेरी पूर्णता है इसे समझो ये कहना कि स्वामी जी ने कह दिया सब में राम देखो अब कहां से देखें भाई और सब में एक ही आत्मा देखें तो व्यवहार कैसे होगा सब गड़बड़ नहीं हो जाएगा हा और कुछ संप्रदायों ने ऐसी मूर्खताए फैलाई भी है कि इंद्रिया इंद्रियों में बरतती है और तुम सब सबने एक तो का ऐसा नहीं कहा है संचो इस बात कि मेरा मंच भीतर है मुझे आत्मा के सम्मुख आर पार प्रस्तुत होना है उसने अंगीकार किया तो मैं अमरता पा गया तो उसी की निमित्त सारे धर्मों को यदि मैं पूर्णता पूरी ईमानदारी के साथ जी के आया तो मुझे वक्त भीतर जाने का प्रवेश देगा नहीं तो समाधि बगुलों वाली होगी क्या आंख मुंध कर ध्यान लगावे तुरंत तपस्या का फल पावे क्यों भाई साधु या कोई कंगला हरे पानी में खड़ा एक बगुला मछली ढूंढ रही तो ऐसी समाधियों में कुछ रखा नहीं है ऐसी भक्ति भी तुम्हारी कोई मायने नहीं रखती इसे पहले समझो एक भूल द्वार बंद कर देगी और मुकद्दर में भटकना ही लेके रह जाएगा और हम सब तो हजार हजार भूले किए बैठे हैं तब भी उसने कहा है तो मानस में भी कहा है कि जिस क्षण जीव मेरे सम्मुख हो जाता है मुझे पूर्ण रूप स्वीकार कर लेता है और एक अमृतमय निमित भाव में चला जाता है उसकी कोटि जन्मों के पाप मैं नाश कर देता तू मौका है अभी भी सुधर सकते हैं वो बना दे अलू है लेकिन क्या हम सुधरना चाहते हैं क्या हम उस पाप से बाहर आना चाहते हैं हमने बहुत पाप किए हैं हमने बहुत लोगों की मजबूरियों के बड़े घटिया फायदे भी उठाए और हमारी कमाई हमारी नहीं है हमारी औलादों को भी जीनी पड़ेगी हम भूल जाते हैं कि जब धन औलाद के लिए है तो ये पाप भी तो उनको भोगना ही पड़ेगा हमारी उपलब्धियों के साथ ये भी तो उपलब्धियां और तब हमें बहुत पीड़ा होगी लेकिन वो कह रहे हैं कि आज ईमानदारी से मेरे सामने उसके सामने हो जाओ वो जो तुम्हारे वो आत्मा हो के तुम्हारे भीतर है और आज सौगंध बेडो कि उसके निमित्त बन के ही छिएंगे ऐठ के लिए लोभ के लिए मतलब के लिए आसक्तियों के लिए भौतिकताओं के लिए उन्हीं को भगवान मानकर अब कोई काम नहीं करेंगे उनमें नहीं जिएंगे, तो अभी सारे पाप दूर हो जाएंगे सारे पाप फस्म हो जाएंगे शर्त यही है कि दोबारा भूल ना हो वो गुना फिर मत करना तो यही कहा है कि उपदेश भेदा ने दी जीना भैस्मी फिर विरोधात् जो उपदेशों के भेद भेद आपको दिखाई पड़ते हैं वो स्थिति भेद है उपदेश में कोई भेद नहीं है राह कहीं अलग अलग नहीं है कि मुझे हरि का आत्मा का निमित्त होकर करके ना के आज सत्य परमेंद और सबको पीड़ा देने वाला पीड़ा बन गई बनती नारायण का बस निमित्त होकर और उन सारे संबंधों को जो मेरा पांच तत्वों से संबंध है क्षिति जल पावक गगन समीर जो मेरा इन पेड़ों से पौधों से जो मेरा आत्मिक संबंध है उसका मुझे रिहर्सल करना है एक भी संबंध मैला नहीं करना है और मुझे श्री श्रीहरि का निमित्त कर इन सब की सेवा करनी है उसी प्रकार जितने मेरे नियमित धर्म है पति के रूप में पत्नी के रूप में पिता के रूप में पुत्र के रूप में राजा प्रजा के रूप में नौकर अफसर के रूप में प्राणी मात्र के प्रति जो है मुझे उन्हीं निमित्त होकर के छीना है ये भेद नहीं है ये तो मेरे रिहर्सल की तैयारी है मुझे इसमें पारंगत होना है और जब मैं इन सब में पास हो जाऊंगा तो मुझे मेरी आत्मा में अनंत राह में प्रवेश मिलेगा इन भेद के उपदेशों को इस प्रकार बाल को ग्रहण करो जो ये भेद है कि अब स्वामी जी ऐसा कैसे ना तुम झूठ बोलते हो जब तो अपनी जड़ों से कटे हुए हो तब तुम बेकार की बातें कर रहे हो अगर अपनी जड़ों से जुड़े होते तो तुम जानते कि आज भी आत्मा ही सांस दे रहा वही एक एक क्षण दे रहा वही छोटे जूठे भोजन को रथ में बदल रहा तो सत्य तो भीतर है रूट्स तो यहां पर है अगली बार भी वही इस शरीर को भी बनाता है और मुझे भी यथा यो नहीं मिलाता है कोई मम्मी पापा नहीं यह बाकी जगत तो नैमिटिक है ये कोई यह कहना कि यह कोई अव्यवहारिक विचार है यह मूर्खों की बात है यह सत्य है कि जो अपने शरीर का कोश नहीं बना सके उन्होंने अपने शरीर को अपनी जायदाद समझ करके उसके साथ व्यविचार करना दुराचार करना उसका गलत प्रयोग करना कैसे किया क्या उन्होंने खुद बनाए थे शरीर से कितने बड़े पाप है ये कितने जखन्ने अपराध हैं और जब वो अपने साथ कर रहा है तो वो किसका है कहा कि उसको समझने के लिए ही यह भेद जगत है अन्यथा उपदेश में कहीं कोई भेद नहीं है हां वो हमारे हमारे संत भी हमसे कह रहे थे कि सम दृष्टि तो हो सकता है लेकिन समवृद्धि तो नहीं हो सकता समृद्धि हुए बिना हाँ समृत्ति हुए बिना समृष्टि भी नहीं होती जब ये निमित्त धर्म समझ में आता है तो समृष्टि और समवृत्ति एक हो जाती है हा समझ में आता है तो यही यहां इसका भेद है बहुत अच्छी बात है तो कहा कि नहीं हमारा दृष्टि और वृत्ति जब एक होती है तो राह अनंत हो जाती है क्या बात है? हा इसी भी समझना चाहिए बाहर मेरे निमित्त धर्म है कि वो सचराचर का स्वामी सचराचर का जनक जब सब भावों में सबको प्रकट कर रहा है तो मुझे उसके हर किरदार को उसी की भांति उसका निमित्त होके जी के दिखाना है तभी तो वो तो आत्मसात करेगा मुझे तभी तो आपका भी मन उसी से तो लगता है जिसके के साथ आपका स्वभाव और विचार मिलता है तो प्रभु से भी तो तभी मिलोगे जब स्वभाव और विचार एक हो जाएगा तो वह ही जगत क्योंकि इतने भावों में प्रवेश हो रहा है वो अकेला मुझे उसका निमित्त बनके इन सारे भावों को सम्मानित करना है अभेद भाव से उसके सिर्फ उसके निमित्त भाव से और उसमें प्रवेश पाना है तो समृष्टि और समृत्ति मुझे दोनों में होना पड़ता है तभी मुझे अनंत कीरा राह मेरी बात ही है बोले स्पष्ट है ये तो हाँ तो फिर आगे चलें आज की रीचा भी खोल लें यदि ये ब्रह्म सूत्र स्पष्ट हो गया है तो तो कहा सर्व परिक्रोश आपको ध्यान है न सातवें सूत्र की समापन रीचा है और हमारे ऋग्वेद के ये अतिशय पावन ऋषि है आजीर गति सुन शिल्प दिव्य ऋषि है ये अपने भावों में झूम रहे हैं और ये इस अमृत सूत का अंतिम ऋषा है फिर दो सूत और हैं अपने हम अगले ऋषि में प्रवेश कर जाएंगे वेद का एक एक ऋचा अमृत का घट बनी है और उसने हमें खोल करके सत्य पढ़ाना चाह ये बात अलग है कि हमने असत्य ही जीना चाहा है सत्य पढ़ना नहीं चाहा है तो इन ऋचाओं को हम सांसों और धड़कनों में बसा सकते हैं जीवन की राह बना सकते हैं क्योंकि ये अंतर सचराचर में अपनी जड़ों को खोजती हुई ऋचाएं है और अपनी जड़ों को खोज पाना अपनी जड़ों को से जुड़ पाना अकेली उपलब्धि है इस मनुष्य की इस धरती पर और कोई उपलब्धि नहीं है तो आय ऋ कहा सर्वम परिक्रोशन जही जन्म भयाम कृतम आत्म नईन्द्र संशय शुभ सहस्त्र महा सर्वम सूत्र के साथ विचार को भी ले रहे सर्वत्र हर हरो संपूर्ण से में कोई एक भी तो एक्सेप्शन नहीं उसका सर्वत्र क्रोशम परि माने व्याप्त है क्रोशम माने कोलाहल क्योंकि शब्द भी वही है नाद भी वही है उसी का तो है शब्द सर्वम परिक्रोशम जही और ये कोलाहल है जही माने पोले और उत्पत्ति आवागमन कोई मर रहा कोई जन्म रहा कहीं अर्थी उठ रही कहीं खुशियां मनाई जा रही नवजात एक शिशु प्रकट हुआ हर है कोलाहल उसका हर ओर दिखती उसकी लीला नारी और आंखों के होते हुए भी मंदों को देखो जिस सिर्फ में मेरा मेरा कार्य है विवेक है और वो सब भटका हुआ है मेरा घर, मेरे बच्चे, अरे इतनी अंधता जियोगे तो क्या ईश्वर मिल जाएगा तुम्हें क्या भक्ति तुम्हारी आगे बढ़ पाएगी सोचो तो सर्व परितोषण जय क्या है कोलाहल जहां जहां तक नजर की बीनाई जाती है उसकी सृष्टि की हलचल ही तो दिखाई पड़ती है बस वही तो है बस वही तो है मैं देख परछाइयों से निपटता फिरता हूं परछाइयों के पीछे दौड़ता हूं पेड़ों से मैं परछाइयों से ही फल भी मांगा करता हूं जाने कौन सी उपलब्धि चाहता हूं मैं मेरा दंग मेरा देश मेरा हट मेरी ऐंठ, और पाप की जीवंत मूर्ति बना बैठा भाव बदल जाए हर सांस धर्म की हो जाए हर कर्म पूजा बन जाए और मैं भाव बदलना नहीं चाहता हूं कारण जीव भाव ही जीता है जब भाव भीतर जाता है तो आत्मा से जुड़ लेता है उस तत्व को बढ़ा लेता है जब भाव भौतिकताओं में जाता है भौतिक जीवन में जाता है तो मकान दुकान नाते रिश्ते बैंक वैंक खूब बना लेता है जिधर भाव है उधर चलन है मेरा और मैं हूं कि उस भाव को बाहर से बेरख करके भीतर जाने नहीं देना चाहता भगवान से भी कहता हूं भीतर नहीं बाहर आके मिल क्या बात है यही चाहते हो तू भी महाराज के मिल <laughs> बोले तो तुझ सा कौन चलाएगा धड़केगा कैसे तू तो, तो कह रहा सामने आओ वो पूछता है भीतर जो बैठा हो तो ठीक नहीं है क्या है अरे भजन गाओ कि भीतर जाके मिले उससे भजन जाओ तो उसके मनोहारी रूप का दर्शन भीतर पाए फिर वो देखे और कुछ देखने का मन ही ना हो ये क्या कि तू भी बाहर आ जाओ बोला ये भी ठीक है अच्छा भगत मिला है, है? तो कहा सर्वम परिक्रोशम जय हर जो प्रलो पति का जीवन का कोलाहल है जम बहया जीम करके यज्ञ की ज्वालाएं समुग्रियों को ग्रहण करके ही तो लाती हैं और वही मेरे अंतर में प्रच्वलित है कृपा आदर्शम वही तो मेरी श्वास श्वास और प्रश्वास है क्रिक कहते हैं कंठ को इस बुद्धि को ये सांसों का हवागमन घर में नहीं होता है घर के बाहर ही होता है बच्चा जब तक घर में रहता है इनसे सांस नहीं लेता कदा क्रिक क्रिका अश्वम क्रिक अश्वे रहित स्वामाने मृत्यु मृत्यु से रहित करना उनको जीवंत करता है किसने किया बैंक की एफडी ने या चार रिश्तेदारों ने मिलकर किसने चलाई और कहते हो कि ये यथार्थ नहीं है स्वामी जी ये व्यवहार जगत में कैसे जिएंगे अरे ये कैसे कह रहे हो तुम तो? तुम आज भी व्यवहार जगत में जो जी रहे हो त्रिकदासा से ये कंठ से उठती हुई आवाज ये नाद ये शब्द पुण्यों को सिर्फ खर्च करने आया है बस और कुछ नहीं कहला सर्वं परिक्रोशम जई जन्म भया कृका स्वम आतृ इंद्र संशया संशय आने तू तु तू तुम तु तु तु मान तुम न मानी हमारे इंद्र मनी मन हे मन हमारे अनिअब तुम मान जा स्वप्रेरित अपने को प्रेरित करना स्व प्रेरणा मैंने कहा था ना कि वेदास जितनी है यह आटो ये दूसरों को गा के बताने वाली नहीं, ने अपने अंतर में अध्यात्म जगत में आके उस यज्ञ आत्मा का दर्शन करने वाली है उसको रूप देने वाली है और रूप में बस जाने वाली है सफी गाई जा सकती है फिलॉसफी का विस्तार हो सकता है लेकिन ये तो हर व्यक्ति की उसके अंतर की उपलब्धि है, इसके लिए भाषणों की जरूरत नहीं होती है दर्शन से, मन हमारे आश गीत गा प्रतिष्ठा संशय माने संशा करना प्रतिष्ठा करना गीत गा अर्पित हो जा। जो जड़ता को जीवंत करने वाला है जिसका हर ओर कोलाहल है जिसकी हर और धड़कने जो हर ओर सबको जीवंत कर रहा और जो तेरे अंदर में व्याप्त है आ तू नई गोष वेषु जो जड़त्व से तुझे जीवंत करने वाला है शुभु सारी शुभत्व को देने वाला है कहता है इसने ये दिया उसने वो दिया ना जो पढ़ा है वो उससे सहस्त्र सु मगा सहस्त्र शहस्त्र सुखों को उपलब्धियों को देने वाला है जिसने ये वेद के अमृत पी लिए होंगे एक सवाल पूछता हूं आप से नहीं अपने से कि जो इंदूरों से गुजर गया होगा फिर क्या वो चीले और चंदे जी पाया हुआ कभी नहीं क्योंकि जिसने अपनी जड़ें खोज ली होगी वो क्या दूसरों से इच्छा करेगा कभी नहीं हमारी आंखें हैं वेद हमारी राय है फिलॉसफी हम नहीं जानते अध्यात्म दर्शन ही सनातन धर्म है कहा आतो आनंद आनंद मन हमारी आज गीत गा उसकी राजा उसकी उसी का नीत हो उसी का अभिनय उसी ने खोजा गोश वैश्वेश जो तुझे जड़त से जीवंत करने वाला है जो तुझे कोलाहल जीवन की धड़कन देने वाला है गोश वैश्वेश जिसने तुझे सारी शोभाएं दी हैं बुद्धि विवेक से वरद किया है रूप दिया है शास्त्र ऋषु तुम्हें तो और जिसने शास्त्र शास्त्र सुखों को तुझे सहस्त्र सहस्त्र बार दिया है जो तेरा सर्वस्व है आज उसे बुला के जीना तो क्या जीना चल पीतर चले ये उसकी ऋषा सूक्त का समापन है साथ आप पूछो अपने आप से किस में डूब के जीने का सुख क्या होगा अब उसको हम कैसे अप्लाई विद करें वो लीला कथाएं हम श्री की कथा में हा कथा में फिर से प्रवेश करते हैं हम सूत्र कथा में तक हम पहुंची है कथा हमारी और ये कथा है हम सबकी हमें सारी पात्रताएं हम है में हैं, हमें सारी जीनी हैं और हमें सब में राममय होकर के दिखाना है तो राम में प्रवेश मिलेगा जो सास बहु बन गई वो सदा के लिए मिट गई हमें पात्रता जीनी है दम्भ नहीं जीने घमंडी को कभी ईश्वर नहीं मिले हमें इस बात को सदा याद रखना है कि कई मन दशरथ की सबसे मनोहारी वृत्ति है क्योंकि मन जिज्ञासाओं को तो बहुत प्यार करता है जिज्ञासावश सब जगह जाता है तीर्थाटन भी कर आता है फिल्म भी देख तो जिज्ञासा के कई जो है ये सबसे प्यारी है सुमित्रा और कौशल्या से भी ज्यादा प्रिय है दशरथ को मन को हमारे और इस केकई ने जब अवध में सुमित्रा और कौशल्या का संग पाया है तो भक्ति से रथ भरत जैसा भावपुत्र प्रकट किया है लेकिन जब मंथरा ने उसकी मति फेरी है तो केकई भी चाहती है कि नहीं राम को गद्दी ना मिले अर्थात इस अवध का इस शरीर का अधिकार हम आत्मा को नहीं देंगे इस हम का क्या होगा इस मैं का क्या होगा क्या ये तुम सर की कहानी ने तुमने हम में कौन है जो राम को गद्दी देना चाहता है इस तन अवध की सुबह से शाम तक यही प्रश्न था हमारे सामने मंथरा कितनी गलत थी हम कैसे कह सकते हैं जब हम सब वही गलती बने बैठे हैं वेद की ऋचाएं पढ़ के आ रहे हैं ब्रह्मसूत्र पढ़ के आ रहे हैं वेद की ऋचाए पढ़ के आ रहे हैं ब्रह्मसूत्र पढ़ के आ रहे हैं फिर भी मंत्रा बने बैठे हैं क्या बात है अरे जरा तो ले हम सब अपने अपने भीतर शायद शर्मिंदा हो जाए शायद एक बार सुधी आ जाए तो वे कौन है जो आत्मा को इस अवध का अधिकार देना चाहता है है कोई अरे राम की तो भक्ति कर लेंगे बाकी तो मैंने किया है बोलू हे सच नहीं है राम तो राम बहुत को उठूंगा मेरे जीवन में अब बड़े भक्ति मार्गे हैं स्वामी जी हम तो भजन गाते हैं मटकते बहुत क्या है ये एक सवाल पूछ रहा हूं तर्क तो बहुत कर लेते हो, चौपाइयों की तीर भी बहुत मार लेते हैं जरा पूछ लो अपने आप से उम्र जा रही है जन्म जा रहा है अरे एक बार तो ईमानदारी से पूछ ले कि क्या अब का राज अपने शरीर का तू आत्मा श्रीराम को देना चाहता है छोट से कपट से इन मंत्राओं से अलग हटना चाहता है राम कथा कोई फिल्मी नाटक नहीं है कोई किस्सा तोता मैना या हाथे ताई नहीं है ये तो तेरी कहानी है संपूर्ण पात्रताओं की बात है पूछ अपने आपसे तेरे निकृष्ट मंथ पर भाव जाएंगे कब कथा जी जाती है खाली गा के भागा नहीं जाता सबसे पूछ रहा हूं रियाज नहीं जागोगे तो क्या कुत्ता बिल्ली योनियों में जाके जागोगे कपड़ोगे कप अपने आप को क्षण में तुम्हारे सारे पापों का नाश कर देगा जो तुम आज पूरी ईमानदारी के साथ उसे अपने अवध का राज दे दोगे मानस में वायदा किया है और उसका वायदा कोई झूठा नहीं होता बस तुम्हें आना होगा पूरी ईमानदारी में क्यों जीते हैं मेरी मेरी जिंदगी सारा दिन जो तुम्हारा तनाव में ईर्ष्या में देश में अभाव में मन मंथराओं में जाता है उसके मनहारी रूप के चिंतन में उसके निमित्त बनके ड्यूटी हम कर रहे हैं फल भूजा में क्या हम सुखपूर्वक उन्ही क्षणों को अमृत बना के नहीं पी सकते जिन्हें तुम चिंता में देश में क्रोध में कपट में बुरे विचारों में जी रहे उसको उसके माधुर्य में उसकी मस्ती में उसके रस में भी तो जी सकते हो लेकिन ये तभी होगा जब मंथरा भाव जाए और के कई अवध की हो जाए पहले ही जाग जाए नहीं तो जागे भी तो क्या जागे कथा आगे बढ़ती है के कई को भवन में चली गई है हमारी कथा यहीं पर है बोलो राम तत्व राम तत्व बड़े तत्व ज्ञानी है एक बार एक प्रवचन की बात तो कहने लगी जी हम तो फलाने रामायणी के साथ आए हैं और स्वामी जी आप कथा सुनाना तो आज राम की चर्चा करो तो हमने कहा फिर आप सबसे आगे बैठना रह तो बहुत बड़ा प्रसन्न नहीं करेंगे हमने तो यही तत्व जो गुरुकुल में पढ़ाते थे हमारे पास नया तो कुछ है नहीं वही है पुराना गुरुकुल वाला ही जिसे आप भूल गए तो आपको नया ऐसा लगता है लेकिन ये ओरिजिनल पुराना है कुछ नया नहीं है इसमें वही चर्चा करने के बाद हमने के एक बात बताओ कि रावण जैसा तप है तुम में से किसी के पास उसने सिद्धियां पाई थी दशानंद बना वो। है किसी के पास तब वो तो है क्या और उसके भाई भी उसके गलती के बाद भी उसको साथ कट मरते हैं उसके बेटे भी कट मरते हैं और सती सावित्री उसकी पुत्रवधु भी है तुम लोगों के घर में है क्या और ऐसे रावण को श्री राम स्वीकारते नहीं मार देते हैं तो तेरा क्या होगा जरा रामता तो पढ़ के बताओ मुझे कहां फूला बैठा है क्राम उनको भी नहीं स्वीकारते हैं जिनके इतने तपा हैं तो तुम्हारा क्या होगा इतनी बड़ी कतारी आत्मा से अपने अंतर आत्मा से करते हो और कथा में सुन रहे हो तो कि उन्होंने रावण को भी क्षमा नहीं किया था तो तुम्हारा क्या करेंगे मनोदृतियां दस इंद्रिया दस मूल तो बनी है अगर कोई पवित्रता से जोड़ता भी है तो वहां नील एक बालखार करते हैं और बरस बस बरस यही किया करते सोचते हैं और है कि हम समझ जा रहे हैं और वक्त मुस्कुराता है कि भारी पीड़ा नहीं जा रहा है और उन्हें याद नहीं रहता है कि सौभाग्य से संग नहीं मिला उसे भी हमने कुछ संग बना कीजिए तो गति क्या होगी कही हट गई है क्योंकि मंत्रा ने मती भर ली है अब तो जिज्ञासा भौतिकताओं में खड़ी है गद्दी मिल जाए एक रेल के डब्बे में सौ आदमी भी बैठ के प्रेम पूर्वक यात्रा कर लेते हैं आगे उतर जो जाना है थोड़ी देर का है लेकिन एक बड़े भारी मकान में चार बेटे चार बहुए अपने माता पिता के साथ जी के दिखा दें बड़े बड़े कमरे हैं सबके संदास भी अलग हैं वहां डब्बे में एक ही है और सारा घर कुहराम घर बना हुआ है मोहल्ले वाले बाहर से बिना टिकट के सलीमा देते ये वही लोग हैं जो डब्बे में इकट्ठे बैठे हुए थे क्योंकि तो तब उन्हें याद था कि यात्रा है ना थोड़ी देर में चार पांच स्टेशन बाद उतर जाना है और अब उन्हें नहीं याद है कि ये भी तो यात्रा है ना आज है कल उतर जाना है भूल गए तो उनके घर के जानवर तो ठीक से रह रहे कुत्ता भी आराम से है ये भोग रहे किसी को कहते हैं मंथरा गाली मंथरा को देती है और सब मंथरा बन के बैठ जाती है वो चाहे पति जी हो या पत्नी जी हो सब मंथरा और कहते हैं कि हम तो राम के भक्त हैं हम तो राम लला की पूजा करते हैं भक्ति गाते है। दर्श से कहा कि जो दो वर्ग लिए हैं मांगने को कहा था वही पूरे करो तो कहते है, मांग लो जो मांग जा मन क्या जाने के मनोवृत्ति जिज्ञासा आज मंथराओं के साथ है तो जीवन की किस पीहड़ में ले जाएगी ये तेरे साथ है ये मेरे साथ है ये हम सबके साथ है और बारंबार होता है ऐसा जीवन के हर चौराहे पर मांगो क्या मांग था बोले राम को चौदह वर्ष का वनवास अभरत को गदे मूर्चित होकर गिर गए मन कह रही है क्या गजब कि हो गया और आज यही तो हाल हमारा है कि हमारी जिज्ञासा के कई हमें समाधियों नहीं लेने देती मंत्रा के साथ ही जो भटक गई है आंख मूंद स्वामी जी सब तो दिखता है भगवान का मनोहारी रूप नहीं दिखता कैसे दिखेगा मंत्रा लेगी के कई को कैसे देखोगे तुम आंख मूंद के स्वांग ही तो भरोगे हा मैंने ऐसे घरों को भी देखा है माला लिए बैठी है पति देव चूला में मेरी भक्ति कर गए नाटक कर रहे मंत्रणा तो ले गई के कई को पूजा कौन करेगा और राम तत्व तो सब पड़ जाएंगे ज्ञानी विद्वान हो जाएंगे सब जिसका जिज्ञासा उसके आधीन नहीं मन के और जो प्यार नहीं करती वो भक्ति भी नहीं करती जो घर घर ढूंढ रही है जो सारी दुनिया के हर घर को जान लेना चाहती है जो हर बात में निपट रही है वो कभी भक्ति नहीं कर सकती वो सिर्फ नाटक करती अपनी मनोवृत्तियों को जिज्ञासा को राम की ओर बोलो दशरथ से जोड़ो मंत्रा से बचा लो नहीं तो अवध का विराश हो जाएगा दशरथ मोर्चित है वो तड़प रहा है देखो मेरे भीतर ही मैं दो हिस्सों में बट गया हूं मेरी जिज्ञासा विषयों में भटकना चाहती है मेरी तड़प राम पाना चाहती है मैं दो भागों में बट गया हूं आज ये हम सबकी व्यथा है यदि हमने ईश्वर पाने की इच्छा ना होती तो हम सत्संग में क्यों आते है लेकिन मंथरा के कई को छोड़ती जो नहीं है तो आकर के भी अछूते लौट जाते तड़प रहा है मन दशरथ क्या इस तो भक्ति अंतिम पड़ाव पर आए सदा सदा के लिए राममय हो जाए लेकिन जिज्ञासा की कोई मंत्रा को छोड़ती नहीं मंत्रा उसको छूटनी देती नहीं मेरी कहानी श्री राम कथा में कई इन सबकी कहानी नहीं है कई इन सबकी बात नहीं है खुद ही तो अपने आप को झाको भीतर अपने तुम्हारा तुम्हारे भीतर है, तुमको उसी ने इस देह को बनाया है और तुम्हारे तुमको इसमें बिठाया है और वही क्षण क्षण यज्ञों के द्वारा इस शरीर को पुष्ट कर रहा सांसों प्रश्वासों को चला रहा वही जो चारों ओर कोलाहल बना है जो सासे और धड़कड़े बना है वही तुम्हारा मुक्ति दाता है और वो तुम सबके भीतर बैठा है वो अनेक दिखता हुआ भी एक है यही उसकी लीला है लीला उसकी अपरंपार है लेकिन क्या जिज्ञासा आज मंथरा को छोड़ पूर्ण रूपे दशरथ से लिपटना चाहिए मन पीड़ा भी है कि वो अपने पति को प्रतारना दे रही है फिर भी एंटी बैठी है यानी दो तो लेके ये दो तरफ भागती वृत्ति हमारी ईश्वर भी मिले और अत्यथिया भी चाहिए, झूठे दम्भ भी जिए और राम भी मिल जाए दसरथ जी मूर्चित हो गए हैं वो कहते हैं सब कुछ मांग लो मैं सारा साम्राज्य भी दे देता हूं लेकिन राम को बनवास मत दो कहानी जो मांगा है वही लूंगा आज उसी जिज्ञासा ने हट थाना है ये वही के कई है जिसने भक्ति के जैसा मनोरम मनोहर भरत भाव दिया है पुत्र दिया है अवध को अपने अपने को जो पल डालो सावधान करो अपने आप को ये श्री राम कथा है और ये गुरुकुल की कहानी है ये लगभग साढ़े उन्नीस बीस लाख वर्ष पुराना इतिहास भी है लेकिन अध्यात्म में हर क्षण की हर युग की हर व्यक्ति की कथा है क्योंकि वो घटघटवासी है कथा घटगट वासी है ये गुरुकुल है इसे समझो कहा तो मांग के रहेगी राघवी को पता चला कि वो बीमार है पिताजी वे स्वयं मिलने जाते हैं मूर्छित है कुछ उत्तर नहीं देते तब के, -के से पूछा माते आप कैसे वेश बनाए हैं आप बताए आप ऐसी कौन सी बात है जो मेरे पिता मुझे नहीं बता रहे हैं कहा आप वो सब कुछ कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि चौदह वर्ष का तुमको बनवास लेना चाहिए और गद्दी भरत को मिलनी चाहिए कहा तो भरत तो मेरा अंतरात्मा है भरत तो मेरा सर्वस्व है माते और आपकी आज्ञा मैं श्रोधारे करूंगा आपने पिता को क्यों कहा मुझे स्वीकार मैं चाहूंगा आत्मा ने कहा कि वो जाएगा मैं तुमसे पूछता हूं अगर राम चले गए आत्मा चला गया तो बाकी क्या रह जाएगा आज देख करते हो तो क्योंकि जब जब तुम झूठ बोलते हो जब जब तुम किसी के साथ गलत व्यवहार करते हो गाली आत्मा श्री राम को ही तो देते हो कि तू जा हम ठीक है क्या ये उचित होगा और क्या ये वो ठीक है वो दयालु है अब मुझे अभी भी माफ कर देगा लेकिन क्या मुझे कभी सुधरना नहीं चाहिए बोलो क्या हम अजरा मरे हैं जो, तो जो अभी नहीं सुधरा तो वो कब सुधरेगा जो अभी नहीं भूला तो फिर उसे क्या योग भी धो पाएंगे ज हमें ईमानदारी से पूछना है रागवेन्द श्री राम मां के पास आगे लेने जाते हैं तो वो तो कौशल्या है कौ माने असंख्य कौशल्या माने पीड़ाओं को पीने वाली वो तो धरती माता है हल के शूल से कौशल कितनी बार में हमें धरती को जोता और बदले में धरती ने दिए अंग फल और जीवन ये वो महत्व है धरती का कि शूल पर भी वो फूल देती है फल देती है जीवन देती है वे कहती है कि तुम्हारे पिता के वचन खाली न चाहे इस जान की भी चिद करती है क्या आपके बिना मेरा अवध में भी क्या काम जानकी की जीवात्मा है आत्मा की पत्नी है वही हम सब हैं मांगते भी हैं और ये भी जानते हैं कि उसके बिना रह नहीं सकते क्या बात है कैसी दुविधा में है हम सब लोग तो आपके साथ ही जाऊंगी वो हट पकड़ लेते हैं और आगमन को स्वीकारना पड़ता है और जब सुना लक्ष्मण ने तो उसने कहा कि मैं तो आपकी परछाई हूं आपके बिना रह ही नहीं सकता वो भी हट पकड़ लेता है और सुमित्रा जो प्राणी मात्र का कल्याण चाहती है जो किसी से भेद नहीं करती है ऐसी दिव्य माता और कौशल्या से वो आगे ले ही लेता है और उर्मिला से कहा कि तुम यहां सबकी सेवा करना तुम और मैं दो अलग कदापि नहीं हो सकती क्यों उर्मिला है तो मेरे दोनों जगह जो धर्म है मेरे रूप में तुम यहां करोगी सेवा और वहां मैं राम की परछाई बनूंगा मैं तो मन हूं मुझे तो सब जगह सेवा करनी लक्ष्मण मन मैं तो जिसने आत्मभाव को धिकारा है अपने जीवन में सुनो ध्यान से बात मेरी उसके साथ जीवात्मा जो बुद्धि है वो भी चली गई है वो दम सोचता है कि मैं बड़ा समझदार हूं काश वो जान पाता कि वो महान मूर्ख है वो तो आत्मगाती है लेकिन हर अंधे को दम्ब होता है क्योंकि जब गया तो बुद्धि पर जीवात्मा जानकी भी जाएगी और सुन योग स्थित मन लक्ष्मण भी चला जाएगा अशांति ही तो मन के पीछे रह जाएगी और क्या हम सब वही जी नहीं रहे हैं जिसने आत्म भाव को छोड़ा है उसने मन के उस पवित्र भाव को भी छोड़ा है और उसकी बुद्धि और विवेक भी उस भाव के साथ चले गए हर आदमी को अपनी अकल बहुत बड़ी लगती है लेकिन वो सबसे बड़ा अंधा है <coughs> उसी को धृतराष्ट्र कहा है उसी को गांधारी कहा है महाभारत में <coughs> और वो हम सब हो सकते हैं राम गाए नहीं जाते राम बसाए जाते हैं राम जिये जाते हैं राममय राम के निध होकर के धड़का जाता है ये कोरे भजन और मटकना नहीं हो सकता है ये भक्ति है और भक्ति एक अतिशय गंभीर अमृत है एक बूढ़ भी पी लो अमर हो जाओगे ये वो अली भक्ति नहीं है जो तो आप लोग करते हैं भक्ति कहती है मेरे असली रूप में आओ मैं तुम सबको अमर कर दूंगी जिसने आत्मभाव को छोड़ा और जो मैं ले आया जो निमित भाव से हट गया जिसने दंभ को स्वीकारा उसने राम को गाली दी। उसने भाव की हत्या की है उसके साथ उसका बुद्धि और विवेक भी चले गए हैं और साथ ही उसके मन की शांति मन के कोमल भाव भी जाते रहे अब तो मनुष्य के रूप में वो एक नितांत हत्यारा है राक्षस है सबको पीड़ा देकर के ही वो प्रसन्न होता है क्यों क्योंकि राम की कोमलता अब उसको छूती नहीं है वो हर जगह तीन के तेरा करता है वो हर जगह तांक झांक करता है और समझता है कि उसमें समझदारी है नहीं जहां झांकना था अब ये कभी झांक नहीं पाएगा झांकी करनी राम की थी आत्मा की अब झांकेगा संसार की दुर्गंध ये और ये अब कभी सुधर नहीं पाएगा इसने खुद वृत्तियों को बाहर का मुंह कर दिया है इसका विनाश निश्चित है